गुरु पद श्री वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु श्री नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर कल्पतरु के बांछाकलपतुश्य कृपासी वाता पावे वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुंगंघयत गिर ये पातमह वंदे परमाधव बृंदावई तुलसीदेव पिया वै केशवश कृष्ण भक्ति कृष्णभक्तिपदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चम <coughs> देवी सरस्वती वैश् ततोजो मुदीर संकेतने कृष्णकथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्तिक्त भक्ति सदा प्रमदेम सदाभवीष्ट तेस्पिव तम शरण्यम भीतातिहां पनतपालीपूत वंदे महापुरशते चरण जसुरेपीतरजक्षी धर्मीठ अर्ज वचसा जदगा वधा वह वंदे महापुरशते चरण यत्दल्लवनखचंदमि छटा विस्फुजित कि गधुस्वरसी पूर्णानुराग रस पूर्णागर ससागर सारूर्ति आराधिका में करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनेैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजानुलित भुजौ कनकात संकेतनिकमलायताक्ष षाम बरो द्विजरो जुगधर्म पालौ वंदेगत प्रिय करो करुणतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरबंद दिव्यूपुक्ति मुक्ति दादासी भाव सदा न गंगा गौरी गंगातरंग रमणीयटाकलाप गौरीषी तवाम तो भागमाराण प्रियमनदापारम वरान सी प्रपति भज भीश्वनाथ बागी सज वदने लक्ष्मीजस्सी ज्यास्ते हृदय संबी तमृ सिंहमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम तस्मा गुर प्रपदे तो जिज्ञासुश्रेयम शब्द परे च निष्ण ब्रह्मणि उप्रम तस्मा गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुश्रेय उत्तम शब्द परे च निष्णते ब्रह्मी उपस्रय श्री भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कोपाध्य ने बताएं प्रापंचिक बुद्धि लेकर अप्राकृतिक विषय के ऊपर विचार करना ये उचित नहीं है ये निर्बुद्धिता का लक्षण है ये निर्बुद्धिता का लक्षण है प्रापंचिक विचार बुद्धि लेकर आप्राकृतिक विषय वस्तु का ऊपर कोई सिद्धांतों में उतारना, कोई विचार रिमार्क पास करना ये बिल्कुल उचित नहीं है प्राकृतिक जगत में विचरण करने वाले आदमी उसका चिंतन उसका भावना जो कुछ भी है ये मेटेरियल जगत में कन्फाइंड है सीमाबद्ध है इसके बाहर उसका दृष्टि जा नहीं सकता पहुंच नहीं पाता पोपा जी ने एक उदाहरण देते थे सुंदर जड़ जगत का जितना भी बड़ा दार्शनिक हो या तो भजन में जो लोग आए हैं भजन करने के लिए इन लोगों में जो ऊँचा स्थिति पे नहीं पहुँचे परफेक्ट सिचुएशन जो है जब तक वो रियलाइजेशन तक ना पहुँचे तब तक उसका दर्शन जो है इनकम्प्लीट रहता है उसका विचार उसका दर्शन कॉम्प्लीट नहीं हो पाता पोपा जी ने उदाहरण दे थे जो लोग जियोमेट्री की है जियोमेट्री जानते हो मैथमेटिक्स में आता है तो बाद उदाहरण देते थे जैसे एक पॉइंट है ये पॉइंट का ऊपर भार्टिकल कोई दो लाइन है एक इधर एक इधर इंटरसेक्ट तो एक कांटा जैसे घोड़ी का है ये कांटा धीरे धीरे घूमते घूमते घूमते घूमते फास्ट नाइन्टी डिग्री कवर किया उसका बाद फिर नाइन्टी डिग्री उसके बाद फिर नाइन्टी डिग्री उसका बाद फिर नाइन्टी डिग्री यही है ना तो नाइन्टी नाइन्टी एक सौ अस्सी और नीचे का नाइन्टी नाइन्टी एक सौ मतलब ये विचार करने बैठे तो देखा जाएगा एक पॉइंट है इसका चारों ओर एक कांटा घूम के आए तो उसका एंगल जो कवर करता है इसका एस्टीमेट होता है इट इज़ थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल होता है पोपा जी ने विचार करके दिखाता दिखाया जो ये जो हॉराइजोनटल लाइन है इसका ऊपर जो जो कांटा आस्ते आस्ते घूम रहा है फॉरजेंटल लाइन तक आए तो 90 डिग्री और बहुबात बता रहे हैं कि जितना घूमेगा उतना ही एंगल ज़्यादा कवर कर ये जड़जगत का जो विषय है वस्तु है इनमें हमारा जो आंखों का दर्शन है दृष्टि का क्षमता बहुबात उदाहरण देते हैं जैसे 360 डिग्री एंगल कवर किया तो कोई भी दिशा में इसका कोई बाकी नहीं रहेगा गए तो इसे चले कवर किया उत्तर पश्चिम उत्तर देखिए कोई भी कोई कोई दिक सारे दिक तो पौपात बोलते हैं जी पूरा दर्शन का दर्शन का जो पूरा पावर है क्षमता है तभी खुलता है जब नाम प्रभु का कीपा होता है उसमें परिपूर्ण रूप में पूरा दर्शन होता है अर्थात दर्शन में कोई रोक टोक नहीं है इट इज़ कॉल कंप्लीट दर्शन परफेक्ट दर्शन हे दर्शन नहीं है हे मतलब कोई इसमें फेंकने वाला कोई दर्शन इसलिए गुरु वैष्णव कुछ भी चिंता करे कुछ भी देखे उसमें कोई हे वस्तु नहीं है लेकिन जड़ जगत का कोई आदमी कोई वस्तु को देखे विचार करे तो उसमें उस वस्तु का दर्शन उसका अधूरा रह जाता है परफेक्ट नहीं है म्द भागवत जी महापुराण का जो श्लोक देके शुरुआत किया है एगारवास एगारवास कंद में भले इधर बताया तस्माद् गुरुम प्रपदित जिज्ञास श्रेय उत्तम काल भी ये चर्चा किया था जब बद्धजीव बद्ध अवस्था में किसी भी हालत अपना मंगल का अनुसंधान नहीं कर सकता बद्ध जीव बद्ध अवस्था में अपना मंगल का परिपूर्णो जो दिग्दर्शन उसका होता नहीं वो मंगल नहीं कर सकता अपना मंगल के लिए सतगुरु वैष्णव का चरण में शरणापत्ति यही शास्त्रों का प्रसिडियोर है इसे चुनकर दूसरा प्रसीडियोर रास्ता पंथा विद्यते कचित दूसरा कोई और रास्ता नहीं है पारमार्थिक रास् पारमार्थिक राज्यों में भजन राज्यों में भक्ति राज्यों में ये छोर का दूसरा कोई रास्ता है नहीं भागवत का इस श्लोक में बताया गया जो अपना चरम मंगल का लिए तस्माद गुरुम प्रपदे उत्तम तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम उत्तम जिज्ञासा अर्थात तत्व जिज्ञासा का लिए आपको सद्गुरु का पास जाना है तस्मात् गुरु पति तो श्रेय तो उत्तम गुरु का लक्षण क्या है नमले शब्दे परे च निष्नातम ब्रह्मणी उपसमाश्रयम शब्द परेच निष्नातम ब्रह्म शब्दब्रह्म आह्म जब भी शब्द ब्रह्मों का स्वरूप ज्ञान हो तो शब्द ब्रह्मों का साथ साथ पर ब्रह्म का दर्शन होता है सेवा में मिलता है विश्वनाथ चकुतिपाद एक दफे किस को विराज गोस्वामी पाद का चैतन्य का एक त्लोक का वो जो चौबीस अक्षर अच्छे काम गायत्री में उसका एक उसका बारे में बाद में चर्चा करेंगे उसका निर्णय नहीं हो रहा था छब्बीस अक्षर नहीं हो रहा एक हाफ अक्र आधा अक्र आता है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो राधा रानी सपने में आकर उनको आदेश की कि ये कस्तूरी मंजूरी है कि सुधार्स कबिराज गोस्वामी ये मेरा अपना सहेली इनका विचार अधूरा नहीं है वर्णा वर्णादगमो ना की एक किताब है वो भूल गया अभी याद आएगा उस ग्रंथों का मुताबिक विचार का अनुसार ऐसा तुम्हारा हुआ सारे चौबीस अक्षर ऐसा आया तो विष्णु चकु बात पहले विचार करके रख दिया कि अगर हमको मंत्रों का जो शब्द है अक्षर है मंत्रों का जो उनका अगर ये मंत्रों का विचार परिपूर्ण रूप में हमारा दिल में पैदा नहीं हुआ तो मंत्र देवता का दर्शन नहीं हो सकता मंत्रों का जो गुरुजी, जी गुरु वैष्णव हमको मंत्र दिए हैं ये मंत्रो साधन करते करते मंत्रों का स्वरूप अगर हमारे हृदय में हमारा हृदय में अपना स्वरूप को प्रकाशित नहीं किया तो हमारा मंत्र जब करना बेकार हुआ नहीं परफेक्ट हुआ नहीं कुछ तो फल होगा मंत्रों जब करते करते मंत्र देवता का दर्शन होना यही मंत्रों का परफेक्शन माने मंत्रों जप करने का यही सिद्धि सक्सेस इसमें तो ये जो बात बताएं विश्वनाथ चक्रवर्ती बात तब समझ गए इसलिए हम बताएं कि ये जो शब्दोब्रह्मो आप पर ब्रह्मो जब भी शब्दब्रह्म श्रीमद्भागवत जी महापुराण को श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परफेक्ट बता दिया खुल्ला खुला। माक्षात कृष्ण एवही वही अर्थात शब्दब्रह्म का रूप में श्रीमद्द भा भागवत जी महापुराण साक्षात कृष्ण ही है कृष्ण चोर के कोई नहीं दूसरा कोई नहीं फिर भी ये दोनों विषय का अनुभव होना संभव होता नहीं जो सद्गुरु है जो वास्तव जिनका स्रोतोपंथा में कीपा, जिनका ऊपर परिपूर्ण रूप में हुआ है उसका लिए ही संभव होता है वो अनुभव करते हैं शब्दब्रह्मो शब्दब्रह्म निष्नातम और पर ब्रह्म विभिन्न स्नातम शब्द ब्रह्म और शब्दों ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णातों परिपूर्ण रूपे उसका अनुभव आया है शब्दे परेश निष्नातम और ब्रह्मणि उपसमाश्रयम ब्रह्म जो विषय है अर्थात हमारा पर ब्रह्म पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मणि उपसमाश्रयम जिनको ब्रह्मों में इतना सेवाओं का भाव आया ब्रह्मों का विषय में उसका अनुराग इतना है उसका परब्रह्म अगर है उसका नाम रूप नाम रूप गुण रूप लीला सब कुछ नाम नाम गुण नाम लीला नाम परिकर नाम वैशिष्ट सब कुछ जो है ये सब नाम का ही विस्तृत एक्सपेंशन नाम का अंदर सब है एक नाम का अंदर ये सारे तमाम जो है भगवान का रूप गुण लीला परिकर वैशिष्टो, सारे नामेर माने नाम को भक्तिविनो ठाकुर जी ने बताए नामेर माने प्रेमेर कोलिका नाम जैसे फूल का कली रहता है आस्ते प्रकाशित होता है परिपूर्ण विकसित होकर अपना सौंदर्यों को परिपूर्ण रूप में उपस्थापन करता है ऐसे ब्रह्मणी उपसमाश्रयम शब्दों का माने ये होता है ब्रह्म में इतना लगन आया इतना अनुभव हुआ उसका सब कुछ उसमें क्या हुआ उपशम प्राप्त हुआ उपशम कथा का स्वाभाविक अर्थ हम लोग विचार करके ये अनुभव होता है कि किसी का बीमारी हुआ है तो बीमारी का उपशम हुआ है उपशम मतलब बीमारी हट गया स्वाभाविक अवस्था आया है स्वाभाविक अवस्था जीवेश स्वरूप जय कृष्ण का नित्य दास स्वरूप का अनुभव करना हमारा एकमात्र ड्यूटी है सेवा भगवान का सेवा करना एक मात्र तो हमारा फर्ज है कर्तव्य भगवान का सेवा करना जिसका जिंदगी में भगवान का सेवा भगवान का सेवा छोड़कर दूसरा कुछ अवशेष नहीं रह गया बिल्कुल कसाई भी खत्म काम कसाई बोलता है दाग ज़रा हमारा शास्त्रोकार लोग उदाहरण देते हैं कि किसी पात्रों में कटोरी में बहुत दिन से हिंगूर रखा था और हिंगूर ख़त्म हो गया फिर दो एक साल हो गया फिर वो कठरी को देखो तो उसमें से थोड़ा हिंगूर का गंध आएगा कमफूर हिंगूर इस ऐसा भाव है ऐसा उग्र पदार्थ हो तो इसमें काम कसाई भी नहीं रहेगा नहीं रह जाएगा उसमें कोई गंदगी भी नहीं रहे बिल्कुल नहीं ऐसा सवाल ऐसा साफा हो जाएगा तब वो जो अवस्था है उसको बोलते हैं उपशम प्राप्त हुआ महात्मा है सारे लगन लग गया उसका अनुभव आ गया ऐसा गुरु का चरण में पहुंचने के लिए सलाह अर्थात उपदेश दिया गया यू मस्ट अप्रोच दैट काइंड ऑफ सदगुरु ऐसा किस्म का सदगुरु का चरण में ही आपको जाना चाहिए अगर ऐसा किस्म का गुरुदेव नहीं मिला तो आपको सक्सेस नहीं होगा ऐसा किस्म का अगर गुरु नहीं मिला सदगुरु का सेवा करो सिद्ध महात्मा का सेवा करो तो वास्तव सेवा करो तो आपको भी गुरु जी का जो भाव है आपका अंदर आ सकता आ सकता ना आएगा हंड्रेड परसेंट भजन का यही रीति है जो गुरुजी का साथ संपूर्ण रूप में गुरुजी का चरण में आत्मसमर्पण किए हैं उसके बाद गुरुजी का सारे सिद्धांत तो विचार भावना उसका शिष्य के अंदर में नहीं आया ये वही नहीं सकता इट इज एब्जर्ड ये होता नहीं कभी जब शरणापति सिद्ध होता है गुरु का पूर्ण कृपा होता है गुरु का भाव शिष्य का अंदर जरूर आएगा आसमान से तो नहीं आएगा कभी कभी ये विचार भी आता है मध्यम अधिकार का उच्च अवस्था में पहुंचा है महाराज तो हमको पता चला कि अभी वो उत्तम अधिकारी नहीं हो सिद्ध अवस्था में फिर भी शास्त्रों का विचार उसको फेंकना नहीं वो गुरु को क्योंकि उसका कोई व्यव मैने व्यविचार कुछ नज़र में नहीं आए फेंकना नहीं लेकिन विचार है अगर गुरु जी का आज्ञा लेकर किसी ऐसा महात्मा का पास जाए गुरु जी का आज्ञा लेकर तो उसमें शिक्षा गुरु का रूप में उसका जो शिक्षा मिलेगा उसमें असुविधा नहीं है बहुत सारे विचार है जीव गोसाई पाद भी दिखाया है शास्त्र में वृंदावन में सब किया चर्चा अब अर्जुन का जो स्थिति है अर्जुन कृष्णम वंदे जगतगुरु किसका चरण में आया किसका चरण में बोला अर्जुन में अर्जुन कोई बद्धजीव नहीं है फिर भी जो भी है उसको तो बता दें पहले ही चर्चा हुआ लेकिन अर्जुन कृष्ण भगवान को अपना गुरु माना स्वाधि माम तम प्रपण्यम हमने विचार करके गोस्वामी लोगों का जो सीधा स्वामीपाद आदि सब विचार करके देखा विश्वनाथ चकोदी बात का जो कि अर्जुन ने बोल दिया कि स्वाधिमम तम प्रपण्यम जी लेकिन जो लक्षण है उसका अनुसार देखा गया कि हंड्रेड परसेंट शरणापत्ति अभी भी सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि गुरु का सामने शिष्यों का कोई हम करेगा नहीं हम करेगा हमारा अपना मन का अच्छा हम, हमको अच्छा नहीं लग रहा है हमको अच्छा लग रहा है तो करेगा ये सब भाव नहीं आएगा आत्मसमर्पण का लक्षण है जो गुरु का विचार आज्ञा गुरु नाम ही अविचारे पलन उसमें हमारा अच्छा लगे कि अच्छा नहीं लगे वो उसका कोई क्वेश्चन आता ही नहीं अगर ऐसा आता है तो निश्चित करके रखना ओ गुरु ग्रहण किए करने का बहाना किया लेकिन 100 परसेंट गुरु जी का चरण में शरणापत्ति नहीं हुआ लेकिन आगे चलकर बाद में हम देखें करिष्य बचनम तबोष अष्टादशोध्याय में उसका बाद जब गीता गीता का अंतिम वाणी आ रहा है तब कृष्णों का सामने अर्जुन ने बताया करिष्य वचनम तबो ये जो करिश्य वचनम था वो अभी उसका 100 परसेंट शरणागूति हो गया अब कोई हम तर्क नहीं करेंगे व्हाट यू आर सेइंग आई मस्ट कैरी आउट योर ऑर्डर आप जो बोल रहे हैं उस ऑर्डर को हम पालन करेंगे बस ये शिष्य का ड्यूटी है शिष्य का दूसरा कोई विचार नहीं होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का बहुत सारे भाषण सुना है सुनने का बात धीरे धीरे जो विचार में आया वो सब चल रहा है अभी आने का बाद भगवान श्री कृष्णो अभी अर्जुन का सामने ये स्थापन करना चाहते हैं काल भी ये बात बताया था ना सतो विद्यतः भाव ये श्लोक का व्याख्या बहुत सुंदर भक्ति मंद्र ठाकुर का बताया सिद्धो स्वामी पहाद विश्वनाथ चौक सुंदर भाव जो भाव का कोई एग्जिस्टेंस एक्चुअली नहीं है जो भाव का लिए तुम इमोशन देखा यू आर स्वइंग इमोशन तुम्हारा अंदर में जो इमोशन आ रहा है तुम जिस भाव का बहुत मूल्य दे रहे हो बाप रे बाप, हमारा दारा ये मारा जाएगा हमारा गुरुजन है सब है तो इसका विचार में भक्ति में ठाकुर सिद्धा साई सब दिखाया ए जो जो भाव का कोई रियल एग्जिस्टेंस है नहीं तुम ज, जिस भाव का मूल्य दे, दे रहे हो इतना कीमत दे रहे हो बोलते हो तुम इसका वास्तव में कोई एक बूंद भी कोई मूल्य नहीं एक काना फूटा करी भी उसका कोई कीमत नहीं क्यों जो भाव का रियल एग्जिस्टेंस नहीं काल ये इसका इसको चर्चा किया सतो रजों और तमो गुण के प्रभाव के द्वारा बंधे हुए जीव जो सुख और दुख का अनुभव करता है इसका त्रैकालिक भूमिका में कोई अस्तित्व नहीं अर्थात भूत भविष्यत और वर्तमान का बैकग्राउंड में इसका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं इसलिए जिसका अस्तित्व है नहीं तो तकालिक भूमिका में वो तो सदवस्तु नहीं है सत ये शब्द आस रहना आस धातु अर्थात उसका अस्तित्व नित्यकाल रहे इससे सत आया है शब्द दो जो सद वस्तु है उसका कोई अभाव नहीं है और जो असद वस्तु जिसका भाप भाप का तुम बहुत कीमत दे रहे हो उसका आ, प्रैक्टिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं अर्थात आत्मा मारा जाएगा ये जो भाव है तुम्हारा ये थोड़ा बेकार आत्मा तो मारा नहीं जाता शरीर छोड़ देता है आदमी उसका बाद आत्मा नित्यो शाश्वतो वस्तु है तो जो आत्मा आत्मा वस्तु का कोई अभाव नहीं है आत्मा अश्वमिदम सर्वम जतकिंचित जगदम जगत तमाम दुनिया में आत्मा का जो प्रभाव है जो तत्व तो तो ज्ञानी तत्वदर्शी तो तो व्यक्ति अनुभव कर सकता है आत्मा है तो दुनिया का ये सारे चक्का घूम रहा है अनंत ब्रह्मांड का आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं है तो कुछ नहीं आत्मा का जो दर्शन सबके लिए संभव होता, होता नहीं इसीलिए उपनिषद में तो बताया काल भी बताया था नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मिधाया न इत्यादि आया भगवान श्री कृष्ण अभी विचार करते करते इधर 20 नंबर श्लोक द्वितीय उध्याय का यहाँ पहुँचे कि न जायते मृतते व कदाचित नाय भूत्या भविता वाण भूय अजो नित्य सस्व तयम पुराणों न हन्नते हन्न ये आत्मा का जन्म नहीं होता मेरा आत्मा नया नया जन्म हो रहा है ऐसा नहीं इन्फिनिटी अनंत जीव राशि है लेकिन अनंत जीव राशि का कोई नया जन्म हो ये संभव नहीं ये अनंत जीव राशि नित्य काल उसका अस्तित्व है अनंत जीव राशि का नित्य अस्तित्व है अनंत तो काल का इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं था जब ये अनंत जीव राशि में कोई जीवराशि नया जन्म हुआ मर गया ऐसा नहीं वो था और परमात्मा अर्थात भगवान ये भी नित्य है वृंदावन में सब फैंटास्टिक क्वेश्चन करते यहाँ क्वेश्चन करने वाला नहीं है ये जानते हैं ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं कभी बोले महाराज आप बोल रहे हो जीवात्मा परमात्मा अनंत काल से एक साथ है एक दूसरे को छोड़ता नहीं तो क्या जब जीवात्मा का नरक वास होता है तब परमात्मा भी जाता है देखो कैसा क्वेश्चन है कितना इंटेलिजेंट लेकिन यहाँ कोई ऐसा आदमी क्वेश्चन नहीं करने वाला हमने बड़ा मजा आया बोला वाह फैंटास्टिक क्वेश्चन किया तुमने हम बोला देखो ये नरक सरग सुख दुख काल भी बताया था सुख और दुख बोल के कोई वस्तु है नहीं तो अस्तित्व है नहीं अनुकूल अनुभूति का नाम है सुख और प्रतिकूल अनुभूति का नाम है दुख इसको विचार करके हम काल दिखाया था काल बहुत सुंदर साइंटिफिक विचार एक आदमी का ही 20 साल का उम्र में जो अनुकूल अनुभूति होता है वही आदमी 80 साल का उम्र में बोले बाप रे हमको छोड़ दो बोलेगा नहीं प्रतिकूल हो जाता है तो महाराज ये समय का फेर है समय का फेर का अनुसार या उसका जो उसका जो संस्कार है संस्कार का अनुजात अनुसार जो शरीर मिला है स्थूल शरीर इसके अनुसार उसका अनुकूल अनुभूति का नाम है उसका लिए उसका लिए सुख है और प्रतिकूल अनुभूति का नाम दुख, जैसे अच्छा अच्छा टट्टी खाना ईश्वर के लिए बहुत अनुकूल अनुभूति आनंद का दिन हुआ है भोज भंडारा हुआ तो अनुकूल अनुभूति का नाम सुख और प्रतिकूल अनुभूति का नाम दुख तो ये अनुकूल और प्रतिकूल जो भाव है ये तो नित्य नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण ने बताए देखो ये आत्मा नया जन्म नहीं होता नित्य का स्थिति है तो वृंदावन में जो क्वेश्चन किया हम बोले देखो ये सरग नरक जो कुछ भी है तो जीवात्मा के लिए है से तो स्वर उपनिषद में साफा बताया गया जी एक वृक्षों का एक डाली का ऊपर दो पंछी बैठा हुआ है एक जीवात्मा होगा एक परमात्मा एक पंछी वो वृक्षों का फल खाता है और दूसरा जो है दूसरा पंछी जो है वो सिर्फ देखते रहता है वो साक्षी है साक्षी जानते हो वो देखते रहता है और जो फल का बारे में बताया गया ये सुख और दुख नामक जो फल है वो संसार भिक्षो ये बताया इसमें स्वाभाविक सुख और दुख का जो फल है ये फल को जीवात्मा खाता है आस्वादन करता है लेकिन परमात्मा स्थिर दिशिते उसका क्या भाव है क्या करना चाहता है साक्षी है जैसे कंप्यूटर में बहुत काम करने का बाद अगर हमने वो सब जॉब जितना जॉब सुबह से किया उसको अगर हम सेव नहीं किया सेव बटन तो सारे काम खराब हो जाए <laughs> सारे सेव करना चाहिए जितना कष्ट करके इतना काम किया सारे सेव बटन को ना दो तो तुम्हारा सुबह काम खत्म सेव करना चाहिए ऐसा जीवात्मा अनंत काल से जो काम कर रहा है उसका एकमात्र तो जो सब रिटिन डॉक्यूमेंट्स उस सब परमात्मा देख रहा है उसका सारे हेरिटिन सब है और उ, उसका कर्म फल के अनुसार उसको फल दिया जाता है और हमारा शास्त्रों का विचार है अवस्मेव भक्तव्यम कृतम कर्मम सुभासुभम, जीवात्मा शुभ और अशुभ जो भी कर्म करता है अपना किए हुए कर्म को फल उसको ही भोगना पड़ेगा वो तुम कर्म यार फल दूसरा कोई भोगेगा ऐसा नहीं है तुम कोई भोगना पड़ेगा जो किया कर्म करता उसको ही भोगना पड़ेगा और भोगने के लिए महाराज स्थूल शरीर का जरूरी है इसलिए एक एक कर की जन्म खमत समाप्त तो होता है उसके बाद किए हुए कर्म का जो रिजल्ट रिजल्टेंट अर्था रेसिड्यू पाप पूर्ण कर्म का पा प्लास माइनास हो के जैसे डेबिट क्रेडिट होता है ना अकाउंट्स में सब बात करके जो रेसिड्यूल रहता है इट इज़ ट्रांसफर्ड टू यू इन योर नेक्स्ट बर्थ तुम्हारा जो अगला जन्म होगा वो जीवात्मा जो शरीर से निकल गया जीवात्मा जब निकल गया उसका साथ उसका कर्म का फल शास्त्रों में भी बताया कि जैसे फूलों का महक फूलों का महक रहता है ना इधर गुलाब गुलाब का गंध सौगंध आएगा तो हम सोचेंगे कहां से आ रहा है शास्त्रों का शास्त्रों में विचार है फूलों का गंध का मापिक ये जीवात्मा का साथ उसका कर्म फल पीछे पीछे जाते है। और अगले जन्म जो जो नेक्स्ट बात जो होगा उस जन्म का साथ साथ उसका कर्म फल जो है उसका डिपॉजिट हो गया इस बात के लिए इस जन्म के लिए पहले जन्म का जो कर्म फल का जो रेसिड्यू है इट इज डिपोजिटेड इन हिज बैंक नाव जैसे आदमी अकाउंट खोलता है ना मिनिमम पाँच सौ रुपया चाहिए हजार रुपया चाहिए किसी किसी बड़ा बैंक आई पांच हजार रुपया मिनिमम डिपोजिट ये मिनिमम डिपोजिट आ गया अर्थात तो पहले जन्म का किए हुए फल का वेदों में इसको बोलता है अपूर्व वेदों में इसका नाम दिया गया अपूर्व अपूर्व माने अपूर्व माने इसकी एक्सीलेंट नहीं मैंने उसका शब्दों का नाम अपूर्व अर्थात पहले जन्म में क्रियाक्रम का प्लस माइनस करके जो इस जन्म में आ गया उसका नाम अपूर्व ये रहेगा इसके बाद वो उसका क्रियाक्रम इस जन्म का इस भारत में चलते रहेगा प्लस पहले का जो अकाउंट का जो जेड है वो प्लस इस जन्म में जो होगा उसका और पहले आ, उसका बाद अंतिम शरीर छोड़ने का टाइम में उसका भी प्लस माइनस हो गया ऐसे ही अनंत काल से कारण शरीर कारण शरीर ए कारण शरीर तुम्हारा जन्म और मरण का चक्कर में आपका पीछे चलते रहेगा तो काल थोड़ा बताया था आज भी थोड़ा क्लियर हो गया नौ जायते मृत व कदाचित नायम भूत्या भविता बाना हुय अजो नित्य सस्वय पुरानों न हन्नते हन्न शरीर अर्थात वृंदावन में जो क्वेश्चन किया उसके द्वारा हम बताया देखो उपनिषद का श्तसर उपनिषद का कहना है कि जीवात्मा परमात्मा एक दूसरे का दोस्त है एक दूसरे को छोड़ता नहीं जीवात्मा अगर नरक में जाके कष्ट भोग करे परमात्मा लिए परमात्मा का लिए तो कोई नरक भोग है नहीं वो देखते रहता है इसका क्या कष्ट हो रहा है सब विकनेस साक्षी रहता है तो तुम परमात्मा के लिए नरों का स्वरोग ये विचार क्यों कर रहे हो जीवात्मा का साथ परमात्मा जाता है वो तो छोड़ता नहीं बाइंड अनंत काल से संबंध है तो ये जो स्वर्ग और नरक जो विचार है वो तो जीवात्मा के लिए परमात्मा तो कुछ नहीं परमात्मा साक्षी रूप में देखते रहते हैं कि नरक में ये जीवात्मा का कैसा कष्ट है हमारा बात को नहीं माना हमारा जो हमारा जो इंजांक्शन है इसको नहीं माना अपना मनमानी चला इसके लिए इसका ये पनिशमेंट है फिर उसका जब नया शरीर दिया जाएगा फिर परमात्मा उसका साथ ही चलेगा तो इसका लिए ये है एक जीवात्मा का शरीर पकारने का साथ साथ जन्मों अस्तित्व वृद्धि अपख्वाय विपरिणाम और नाश क्षण विकार भी रहता ही है और वक्त एक खत्म नहीं होगा और भगवान श्री कृष्ण युक्ति दे रहे हैं सुंदर विचार ये इतना बड़ा साइंस है इतना बड़ा स्पिरिचुअल साइंस है ये तमाम वर्ल्ड में पृथ्वी में ऐसा कोई मनीषी नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गीता को अस्वीकार करे हिम्मत नहीं है वो बोले गीता का जो विचार है बोलो वो, वो हम लोग हम विचार करके इस विचार पर चल नहीं सकते इट इज ट्रू बट फॉर दैट आई कैन नॉट डिनाइट हम गीता का विचार का अनुसार आई कैन नॉट लीड माय लाइफ दैट इज ट्रू बट फॉर दैट आई कैन नॉट डिनाइट हम गीता का मुताबिक अपना ज़िंदगी को चला नहीं सकते ठीक है लेकिन इसको तर्क करके हम बता देंगे नहीं हम गीता नहीं मैंने गीता में कुछ नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते कोई है दिखाओ कोई है मैक्स मैक्समलार से लेकर जितना सारे है विदेश का जर्मान का अमेरिका का सब दार्शनिक है सारे गीता को अस्वीकार नहीं किया और मैक्समुलर का बात तो कहना ही क्या मैक्समुलर भवन कैलकाता में भी है ऋग्वेद का ऊपर रिसर्च किया ऋग्वेद का ऊपर रिसर्च करके उन्होंने प्र, प्रमाण किया जे जगत में अमारा धर्म, अमारा धर्म, अमारा धर्म हमारा धर्म हमारा धर्म हमारा धर्म ग्रंथो सब चिल्लाता है ख्रिश्चन बोलते हमारा बाइबल सबसे ऊपर ये ईसाई बोलेगा हमारा ये जो है ये कुरान सबसे ऊपर तो लड़ाई करते रहे मैक्समुलर जी विचार करके दिखा दिया साइंटिफिक प्रमाण करके दिखा दिया जो वेद का ऊपर कोई है ही नहीं ऋग्वेद कब हुआ एग्जैक्ट टाइम दे के नॉट आइडेंटिफाई कब ऋग उत्पत्ति हुआ क्योंकि है तो नित्य वस्तु है वेदोव्यास जी ने रख दिया लेकिन इसका ऊपर कोई टाइम कब हुआ कैसे हुआ ऐसा बोल नहीं सकता तो ये जो है इतना बड़ा मानव विज्ञान है ये भागवत गीता का विचार किसी ने प्रैक्टिक है चाहे दो श्लोक या एक श्लोक करो ज़्यादा पढ़ने का हमारा बस टाइम नहीं ठीक है एक श्लोक पढ़ो एक श्लोक पर के गुरु वैष्णव का जो विचार है क्योंकि एक आदमी का दिमाग खराब हो जाता कौन है महाराज किसका पेशेंसी है तो तमाम दुनिया का कितना टीका है सब विचार करके उससे क्रीम निकाले है कोई वो पागल हो जाएगा को तो ये लिखा ये लिखा लिखा लिखा है है सीधा सही बात सदर्म संस्थापक हो न तो ना? लोका नाम हित कर मान्य शरण न्या करो तो गोस्वामी लोग जो विचार करके क्रीम को तमाम शास्त्रों का विचार करके उसमें से क्रीम निकाल कर दे दी। हमने ये भी देखा आंखों का सामने बहुत इंटेलिजेंट आदमी गुरु जी का आज्ञा पालन नहीं किया लेकिन बहुत बुद्धि है बुद्धि तगड़ा बुद्धि है बहुत शास्त्रों को मुखस्त कर लिया लेकिन शास्त्रों का विचार के अनुसार वो चल नहीं सकता लेकिन भाषण खूब से सुंदर देता भाषण भाषण देने ऐसा भाषण देगा बहुत मुखस्त है सुंदर भाषण दिया लेकिन उसका अपना जिंदगी पर्सनल लाइफ को देखो ठीक ठाक से देखोगे ही कैन नॉट लीड इज लाइफ अकॉर्डिंगली उपदेशम करती जो उपदेश करता है न परीक्षा करती य उपदेशम करती एव इट इज ही इज डेफिनेटली गिविंग यू सम एडवाइस उपदेशम करती व परीक्षा करती यो अपरीक्ष उपदेष्टम जगत जगत नशा तत्भवे वही कथा आया एक पॉइंट आया पुराना भक्त है ये बहुत पुराना हमारा <laughs> गुरु भाई बोले बहुत दिन से ये विचार गुरु वैष्णव से सुनते सुनते दिल में ऐसा बैठ गया कि महाराज हम भाषण दे रहे हैं कि हरी कथा बोल रहे बहुत डर लगता हमको हम भाषण दे रहे हैं कि हरी कथा बोल रहे हैं अगर भाषण दे रहा हैं तो हमारा बहुत डर होता है क्योंकि भाषण देने से हमको रिएक्शन बोखना पड़ेगा तो उपदेश हम करती वो न परीक्षाम करती जग, जो अपरीक्ष उपदेष्टम जो जगन्नाशाया तद भवे जो शास्त्रों का उपदेश तुम दे रहे हो इफ इट इज नॉट टेस्टेड इन योर ओन लाइफ तुम्हारा अपना जिंदगी में ये परीक्षा नहीं हुआ है तुम टेस्ट करके देखे हो नहीं देखे हो तो ये जो उपदेश है वो जगन्नाशाए ये उपदेश के द्वारा बहुत सारे भागवत होगा बहुत सारे प्रभुज बहुत एकदम लोग तालियां बजाए सब होगा बहुत प्रणामी परे बस स्टिल ना तो जगत का मंगल होगा ना तो अपना मंगल होगा क्योंकि जगन्नाशाए तद भव्यत भवेद मान विधि यो जगत को नाश करने के लिए ये हरिकता हुआ ये प्रवचन प्रवचन भी नहीं बोले ये भाषण तो जो भी है ये जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि देखो बेदा वेदाविनाशीन नित्यम ज एनम अजम्व्ययम कथम कं घातेति कंघातिकम जिसका संपूर्ण अनुभव में आया जो आत्मा अविनाशी है नेत शाश्वत है किसी का अगर विनाश हो गया उसके लिए वो दुखित होगा कैन यू रिपेंड फॉर दैट ना ये दुख उसका जिंदगी में आएगा ही नहीं किसी का प्राण चला गया उसका लिए उसका दुख होना संभव नहीं क्योंकि वो उसको जानकारी है और उसका अनुभव में ये भी नहीं आएगा जे किसी किसी ने किसी को मार डाला या हम किसी को मार सकता है आएगा हम तो मार नहीं सकता कि जो नित्य शाश्वत वस्तु है उसका शरीर का साथ जोक और वियोग श्रेव ये होता है कि शरीर का साथ इसका जोक संजोग और वियोग होता है हमारा पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी ने उसका सौ पुत्र का सामने इस सुंदर उपदेश को रखा था जब तक ये जड़ों शरीर में रहोगे जब तक तुम ये जगत का विचार में रहोगे तुम्हारा जड़ो शरीर का साथ तुम्हारा वो तुम्हारा आत्मा का जो योग और वियोगे खत्म नहीं होगा चले जड़ो शरीर का साथ तुम्हारा जो संबंधो नहीं छूटेगा ये स्वर्य छुरा दूसरा स्वरी छुटेगा चलते रहेगा सुंदर बासांश जीर्णानी यथा विहायो नवान गृणाति नरोपराणी तथा शरीरानी विहायो जीर्णानी अन्य संज्ञाति नवानी देही, ठीक जैसे एक कामिच को बहुत दिन से पड़ रहा है तो कमीज खराब हो गया फट गया तो फटा हुआ कापड़ को फेंक के नया कापड़ पहनने का विचार आएगा जरूर ये फट गया ये कपड़ को फेंक दो नया कपड़ लाओ तो ये शरीर भी ऐसा है अभी हमने छ किस्म का विकार बताया था जन्म होने का बाद भी जब जन्म हुआ जन्म होने का साथ साथ उसका एग्जिस्टेंस आया जन्म हुआ जन्म होने का ए प्रकृति में उसका एग्जिस्टेंस हुआ अस्तित्व है ना कुछ स्पेस अधिकार करके रखा है वस्तु किसको बोल रहे जो कुछ स्पेस को घेर के रखता है वही तो वस्तु है मैटर मैटर का डेफिनेशन यह है विच कैन कवर सम स्पेस जे जितना भी छोटा हो जितना भी बड़ा छोटा तो छोटा का बस बड़ा बड़ा है और ऐसा कोई वस्तु नहीं है दुनिया में पृथ्वी में जिसका अंदर में पाँच पाँचों भूतों का एक भूत का कमी है ये हो नहीं सकता मेरा बात समझ में नहीं आया ये लोग समझता है वो पुराना है खिति अपो तेज मरुद्भों हमने बोला ये पांच चीज का किसी वस्तु का अभाव है किसी वस्तु में हो ही नहीं सकता है हम अगर आगा, आप अगर बोलोगे तरक उठेगा क्यों महाराज यहाँ एक लोहे का खंड है ये करताल है ये पीतल का, का, का सा। इसका अंदर के स्पेस है स्पेस है लोहे का जो एक एक, एक एक बॉल लिया उसका अंदर में कोई स्पेस है ये सॉलिड सॉलिड बोलते को स्पेस नहीं लेकिन विज्ञान बोलता है ये जो ये जो आयरन है आयरन का जो मोलिकुल है इंटरमोलिकुलर स्पेस मस्ट भी देर मे बी दैट स्पेस यू कैन से डिस्टेंस इजेंस टू जीरो गैसियस अवस्था में इंटरमोलिकुलर स्पेस बड़ा रहता है लिक्विड अवस्था में और घनीभूत होता है है ना क्लोरीन को आप गैसियस अवस्था में देखो आप क्लोरिन को लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में उसको लिक्विफाई करो लिक्विड हो जाता ना तो इंटर मोलिकुलर स्पेस गैसीय अवस्था में थोड़ा बढ़ता है बहुत बढ़ता है और लिक्विड अवस्था में तो एकदम बहुत कम हो जाता है और सॉलिड अवस्था में लोहे भी तरल हो जाता है उसको मेल्ट कर दो तरल होगा तो इंटर स्पेस साइंस का अनुसार इंटर स्पेस रहेगा चाहे कोई भी वस्तु रहे है, है न खिति अपो तेज मरुद्भव इसका कोई जथा महांति भूतानी भूतेशु उच्चा पचेषु प्रविष्टान्नो प्रविष्टान नविष्टानी नेशसु न तेसुअ अहम ये बात एकदम 100 परसेंट विज्ञान भित्तिक हम एक भी बात गीता में भागवत में एक भी बात अपना जिंदगी में देखा नहीं जिसका विज्ञान भित्तिक विचार करके हम देखा कि ठीक नहीं है हो ही नहीं सकता ठीक पाया क्योंकि पहले हमारा जीवन का बैकग्राउंड भी ऐसा था विचार करके देखना साइंटिस्ट लोगों का साथ तो जो भी ये जो है बासंश जीर्ण यथा विहयो नवानी घृणनाथी नरोपुराणी भगवान श्री ने क्लियर बता दिया देखो जैसे कपड़ा फाड़ जाने का बाद जीर्ण हो जाने का बाद नया कपर घृणनाथी नरो अपराणी कोई मानव नया कपर को पहनता है तथा तो इस ऐसे ही ठीक जैसे कापड़ का उदाहरण दिया गया तथा शरीरानी विहायो जिरणानी अन्य अन्य निज्ञाति नवानी दे ठीक ऐसा ही आत्मा किसी शरीर का साथ संयुक्त तो हो गया तो बच्चा रूप में पैदा हुआ आ उसका बाद पौगंड अवस्था आया बालो पौगंड उसका बाद धीरे धीरे कोशर अवस्था आया उसका युवक हुआ उसका बाद धीरे धीरे जवानी गया खत्म हो गया उसका बुढ़ापन आया उसका बाद शरीर को छोड़ दे यही तो नियम है न भगवान ने ये उदाहरण दिया क्लियर एकदम तो? नवाने न नानी संज्ञा से नवानी दे अर्थात आत्मा भी ये स्वरी छोड़ के नया शरीर को पकड़ लेता है ऐसा ही विचार है और उसका बाद भगवान कह रहे कि नैनम छिन्दंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदंती अपो न सी मारुता वो आत्मा का ऐसा ही अवस्था है कि वो आत्मा को किसी अस्त्रों के द्वारा टुकड़ा टुकड़ा करो तो संभव नहीं नैनम छिन्नंती शस्त्राणी शस्त्रों के द्वारा इसको टुकड़ा टुकड़ा करो काट दो संभव नहीं न इनम न एनम दहती इसको आग में जला दो ये संभव नहीं न इनम दहती पावका न चौ एनम क्ले देती अपो इसको पानी देकर उसको भिगा दो ये भी संभव नहीं है न सही थी मारो तो अर्थात वायु इसको ड्राई अप कर देगा ये भी संभव नहीं है अब क्वेश्चन आता है महाराज ये कैसा वस्तु है दुनिया में ये ये जो आप डेफिनेशन देते जब का वस्तु जो जस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जाता आग में जलाया नहीं जाता वायु के द्वारा शुष्क नहीं किया जाता जल में बिगड़ अरे ये जब वस्तु है ऐसा कोई वस्तु है इसका लिए ही हम परसु का दिन चर्चा किया था जो आत्मा क्या है इसका डेफिनेशन में वेदांत सूत्र में बताया गया कि गुणाथ आलोकबद इट इज जस्ट लाइक लर्ट लाइट पार्टिकल लाइक नॉट दैट लाइट पार्टिकल आत्मा कैसा है इसका विचार के द्वारा वेदांस ने बताया कि ये गुणात अलोक बौत गुण क्वालिटेटिवली विचार करो तो देखा जाएगा लाइट का पार्टिकल का महत्व गुणात अलोक बोत बोत पोत्र जो है कब यूज होता है जब किसी वस्तु का साथ इसका तुलना दिया जाता है ऐसा मापी ये है उसका मतलब इस ऐसा मापी ये है नॉट दैट इट इज हैं ये वो है ये नहीं बताया यही वो है ये नहीं बताया गुनाथ अलग बहुत मतलब ऐसा मापी ये है मापी, सिमिलर जैसे राम जी का रूप का वर्णन तुलसीदास जी करने गया तो तुलसीदास जी पहले सोचा कि हम तो ये लिख रहा है लेकिन लिखने के लिए तो दर्शन का कोई भाषा चाहिए तो हम किसका साथ राम जी का मुख तुलना करें मुख कमल का तो एक बार सोचें कि ये काम करो सूरज का साथ तुलना करो चमकीला बोले ना, सूरज में दाहिका का शक्ति इतना है बाप रे झलक न चंद्रमा का साथ करो चंद्रमा बहुत सुंदर है चार दिन पूरा चंद्रमा न उसका उसमें इतना काला काला स्पॉट है चलेगा बाद में बहुत वस्तु ढूंढा है ढूंढने का बाद जब हैरान हो गया उसके बाद उपमान उपमा समास एक कर दिया मतलब राम जी का मुखकमल कैसा है जैसा राम जी का मुख कमल है <laughs> ये बोल के छोड़ दिया हैरान हो गया रघुवर के मुख समान रघुवर मुख बनिया, रघुवर के मुख समान रघुवर का मुख रघुवर मुख बनिया रघुवर का मुख कमल कैसे किसका साथ तुलना भाई जैसे रघुवर का मुख ऐसा ही है और दूसरा नहीं मिला तो ऐसा है इधर जो आत्मा है वस्तु आत्म का किसी वस्तु का साथ तुलना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल संभव नहीं जो कोई भी पागल नहीं है दुनिया में ये आत्मा का वस्तु आत्म का साथ किसी का तुलना संभव नहीं है तो ये अनोखा वस्तु है ये प्रकृति से परे उद को चित्त वस्तु को किसका साथ तुलना करे इसके अलावा इसीलिए इसको वेदांतों में ठीक ये सिमिलर डेफिनेशन दिया बोलो देखो गुणा क्वालिटेटिवली विचार करने जाओ तो जैसे लाइट पार्टिकल का मारो और भागवत में भी विचार करो कोई यार डीपली बहुत लगन लगा के ठाकुर जी का कीपा लेने के लिए बैठता है गुरु जी का कीपा के द्वारा तो देखोगे दसम स्कंध में आता है भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का गला को सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दी हैं? तो वो उधर डेफिनेशन है शिशुपाल का गला सुदर्शन चक्र ऐसा जा रहा है जाते जाते शिशुपाल का गला काट काट दिया का गला गिर गया लेकिन एक बूंद भी खून उधर से निकाला नहीं, एक बूंद खून निकाला नहीं, और सभा तमाम सभा बैठा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है शिशुपाल का अंदर से आत्मा इधर से प्रदीप कमापी निकल गया है ना डेफिनेशन इधर निकल के भगवान श्री कृष्ण का चरण में सजुजो प्राप्त हुआ लिखा हुआ है सब ऋषि मुनि के सामने आत्मा ऐसा गया श्री कृष्ण के चरण कमल में आया उधर चरण कमल में और खून नहीं निकला ये विचार तो इधर नहीं आ रहा है फिर भी बताए देते हैं कि खून अगर निकले तो राष्ट्रीय युग पूरा खत्म पूरा जग्गो का खेत्रों में एक बूथ खून निकाले तो जगह खराब हो जाए जैसे ठाकुर जी का कि खून नहीं निकला ऐसे भी मेटेरियल जोग का उदाहरण देखो किसी व्यक्ति का गला का ऊपर ट्रेन चले जाए देखोगे देखा नहीं देखा किसी का व्यक्ति का गला के ऊपर से ट्रेन चला जाए तो एक बूथ खून नहीं निकालता काट के उसको पेस्ट हो जा पेस्ट हो जानते हो पेस्ट जो गला उधर गया वो पेस्ट हो गया ये शरीर पेस्ट खून नहीं निकालता पेस्ट हो इतना प्रेशर है हीट और प्रेशर उसके तरफ पेस्ट हो जाता है, है? सिल पूरा सिल चिपक जाता है खून नहीं निकालता जो भी है ये सब तो नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहोती पावकहा न चैनम क्लेदंती अपो न सोसैती मार था सच्चा बात है प्रमाण करके दिखा दो। यदि मैं अपना हाँ देंट वो वो तो तो तो अलग बात है वो तो तो तो अलग बात है अगर हो रहा है तो वो अलग बात है लेकिन हम बोला सुदर्शन चक्र के द्वारा जो काटा उसमें खून निकाला नहीं कोई अगर बोलेगी कैसे संभव है उसलिए उदाहरण थी और अपना शरीर को काटने से तो खून निकालेगा जंत्र होगा जिसका अंदर में शरीर का बोध है उसका होगा कष्ट लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों का प्रमाण है एक पहुंचा हुआ महात्मा सिद्ध महात्मा सिला बामन गुस्से महाराज सिला बामन गुस्से महाराज का एक उदाहरण हम दे रहा है आप ये प्रैक्टिकल उदाहरण गुरुजी ने बोला पत्रिका जल्दी जल्दी छपा कर ले आओ और कोई आदमी नहीं है और इतना बड़ा पंडित है सारे अपने आप सब एडिट करता है अपने आप प्रूफ दे सब आपने और कोई है नहीं तो मशीन भी खुद चला रहे चलाते चलाते हाथ जो है अंदर चला गया एक आंगल आंगुल काट के झोल रहा है ऐसा करके और डॉक्टर के पास गया डॉक्टर बोले क्या कैसे हुआ भला ऐसा हुआ कोई आंखों में पानी भी नहीं है कुछ चिल्ला भी नहीं रहा कुछ नहीं रहा डॉक्टर बोले ये क्या बना के ला है तो काटना पड़ेगा और काटू तो प्रैक्टिकली देखा ये कोई बना हुआ बात नहीं है प्रैक्टिकली देखा जो गुरुजी का साथ एकांत तो भाव हाँ प्राप्त हुआ उसका क्या नहीं संभव है गुरुजी जी सिद्ध ऐसा है उसका अंदर में तमाम दुनिया का सिद्धांत गोलोक का सारे बावन गुरस्वी महाराज का प्रभुपाद का सारे सिद्धांत सिला भक्तिपुरोत्पुरी गोस् महाराज का अंदर है क्योंकि जाने का टाइम है प्रभुपाद का दो चरण कमल जाने का एक दिन पहले वो तो चरण कमल को इधर धारण किया साँझ का टाइम पोपा इस दिशा में बैठा हुआ था पप्पा चरण लेकर बक्श में लगाया गुरुजी जी ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो ये असंभव ऐसा विश्वास ऐसा मत सोचो कि ये संभव नहीं संभव है तो देहाद्यास जब खत्म हो जाता देहाद्यास जब खत्म हो जाता तभी ऐसा होता है जब देहाध्यास खरम खत्म नहीं हो जाता अर्थात शरीर का ऊपर मन का ऊपर जो लगन है अपना वो जब तक परिपूर्ण रूप से हट ना जाए तब तक ये स्थिति नहीं आ सकती शरीर का ऊपर मन का ऊपर से अपना पूरा जो देहादश ये शरीर हम है मन हम है पूरा मिट जाए विचार तो वो उसका स्वरूप में इतना उद्बुद्ध हो जाता है उसका कोई असर नहीं पड़ता समझा मेरा बा और इसका बाद ये जो श्लोक बताया उसका बाद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अच्छेद्यो अयम अद्वाज्यो अयम अक्लेद्यो अश्वस्व नित्य सर्वगत स्थानो रचलो अयम सनातन सनातन कथा का तात्पर्य जो हमने बताया था उस दिन तो इति सनातन जिसका कभी नित्यकाल का बैकग्राउंड में जिसका कोई विनाश नहीं है स्थिति एक ही है और इट इज क्या बोला जाए वो हर भगत हर भगत गतिशील अवस्था में अर्थत उसका प्रपगेशन होते रहता है तो उसका नाम सुनातन सदा तनोति तनोति मैंने विस्तारती इसका नाम सनातन तो ये जो आत्मा है सचमुच ये की है आत्मा का गति सर्वगतो हर जगह जा सकता सब कुछ तो अच्छ बोल जाओ अच्छेद अयम अद्वाज्यो अयम अक्लेद अश्यवच जैसे हम व्याख्या किया इसको जलाया नहीं जाया पानी से भिगाया नहीं जाए और भाई के द्वारा सुखाया नहीं जाता है काटा नहीं जाता है नित सर्वगतो हो सर्वगतो और स्थानुर अचलो एवं अयम सनातन और इसका स्थिति गति सब कुछ जो है इसका बारे में पूरा व्याख्या किया नित्यों सर्वगौत आत्मा का गति का कोई रोक टोक है नहीं और अचल सनातन सब कुछ ये व्याख्या है और इधर बताया कि अव्यक्तो अयमचिंतो मिकारी अयमुच्चते व्यक्तो व्यक्तो अव्यक्तो आत्मा को तो देखा नहीं जाता अव्यक्तो इसलिए इसका जो गोती है आत्मा का गोती कोई समय नहीं पाता मोची मोचिकता का क्वेश्चन था हमने बताया था तीन चार दिन पहले मोची मोचिकता को जमराज जी ने बोला तुमने कुछ भर लो उसका बात बोलो अग्नि का रहस्य आत्मा का रहस्यो सारे पूछा जमुराज जी पागल हो गया बोले ऐसा लड़का कहाँ से ये जो ऐसा ही क्वेश्चन किया कि उसको रोके कैसे बोले तुम ये क्वेश्चन छोड़ दो तुम दुनिया जो कुछ भी मांगोगे हम सब दे देंगे नौचिकाता बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए आपको देना है तो आपको ही देना है क्योंकि आप छोड़कर कोई ये ज्ञान देने वाला है नहीं आपको देना पड़ेगा नहीं ये छोड़ के दूसरा जो कुछ भी चाहो सब ले लो हम दे रहा। नहीं हम ले लेंगे नहीं जो जिस वस्तु आप दोगे उसका तो कोई स्थिति है नहीं तो हम लेंगे नहीं आपको देना है तो यही देना है नहीं तो हम चला तो देने के लिए मजबूर हो गया उग्नि रहस्य उग्नी का गोती जो रहस्य दान किया उसका बाद बोला आशीर्वाद किए तुम्हारा नाम पे अग्नि का जग हवन का एक अग्नि का नाम हो गया नचिकिता अग्नि सो इसका नाम पे एक अग्नि का नाम हो गया नचिकिता अग्नि और आत्मा का रहस्यों का बारे में भी सारे ये सारे जानकारी उसका हुआ तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुंदर बता रहे जे ये ही तो अव्यक्त तो है अव्यक्त तो है देखा नहीं जाता और अचिन्त उसको जो बुद्धि लगाकर हम विचार करके समझ लेंगे कि आत्मा वस्तु क्या है हाँ स्पेकुलेशन ऐसा है शायद ऐसा होगा चलेगा नहीं बियॉन्ड ह्यूमन कम्प्रिहेंशन मानव बुद्धि विचार का संपूर्ण परे वस्तु है अव्यक्तो एवं चिंतो अवं तो अविकार्यो इसका विकार संभव नहीं नित्य है ना शास्व आयाम अविकार जो आयाम उच्च थे इसका बारे में ये सब डेफिनेशन दिया तस्मात एव विदिवीनमानू सचतिम ना नानुसचितुम और हसी ये सब जो तुमको डेफिनेशन हमने दिया तत्व ज्ञान इसका विचार करके देखो इसके बाद क्या तुम्हारा सोच अनुसोचना क्या उचित होगा इसका बाद तुम्हारा सोचना अनुशोचना करना उचित नहीं है कि दो सारे बता दिया नि साइंस जो वक्तव्य है हमारा सारे आत्मा आत्मवस्तु का बारे में तस्मा देवो तैनम नानू सच तुम अर्हसी और चिंता करना तो उचित नहीं होगा अथो चैनम नित्य जातम नि्यम व मृतम तथापि त्वम तथापि महाबाहो नैनम सचतु तुम अर्हसी अगर हमारे तत्व तो तो ज्ञान को तुमने ग्रहण नहीं किया तुम्हारा ओर से ही ये बचा विचार बने रहे कि आत्मवस्तु जन्म में होता है मर्म में होता है तुम्हारा दिल में ये विचार है फिर भी तो तुमको सोचना नहीं करना चाहिए क्योंकि जिसका जन्म है उसका तो मौत तो है ही है ध्रुवो जो जन्म है उसका मौत तो डेफिनेटली है जातोश्रही ध्रुव मृत्यु है न ये जो है तो उसका बाद बोला अथो चैनमित्य याद नित्यम व मनसे मितम तुम्हारा सोचते हो वो नया नया उसका जन्म भी होता मौत भी होता तथापि तुम महाबाहो नैनम सचुतुम इसका बाद तुम्हारा सोचना करना उचित नहीं एक श्लोक अभी बता के हम छोड़ेंगे या ती ध्रुवो मित्यु ध्रुव जन्म मित तस्मादरिहार्य अर्थे न तम सचित यदि जन्म हो तो जातस्व ही मित्र मित्युर जन्मवा साथ साथ मौत भी आता है जातस्वी धुवो जातस्वी धुवो मित्युर ध्रुवम जन्म मितस्स मृत्यु होने के बाद फिर जन्म ये भी निश्चित है जब ये निश्चित विषय है तस्माद अपरिहार्य जो अर्थ है जो एकदम डेफिनेट है तुम जान लिया तो उसका विषय में भी तो तुमको रोना नहीं चाहिए था अनुसोचना नहीं करना चाहिए तो तुम क्यों अनुसूचना कर रहे हो अव्यक्तनी भूतानी व्यक्त मध्या भारत अव्यक्त निधन्य निधन निधान्या त्रो का परिवेदना अव्यक्तादीनी भूतानी व्यक्त मध्या भारत अव्यक्त निधना त्रो का परिवेदना ये आत्मा जो है तुम जब एक शरीर का साथ संयुक्त तो हो जाता है आत्मा तो आत्मा का लगता है कि ये सब शरीर संचालित तो होता है क्रिया कर्म करता है ना। आत्मा जब अव्यक्त अवस्था में था तब तुम देखा नहीं जब किसी का शरीर का साथ संयुक्त तो हो गया तो आत्मा का उपस्थिति का अनुसार अर्थात आत्मा उपस्थिति के कारण उसका जो क्रियाक्रम उपस्थित होता है उसके द्वारा तुम तो उसका जीवनी का लक्षण तुम्हारा पकड़ में आता है यू कैन रियालाइज दिट फिर वो जीवनी लक्षण जब समाप्त तो हो जाता है अर्थात आत्मा पुनः शरीर को छोड़कर चला जाता है फिर अव्यक्त हो अर्थात पहले अव्यक्त हो व्यक्त तो, फिर अव्यक्त हो इसका बारे में काल चर्चा करेंगे बांछा कल्पतरो के पासिंदो पतितांग पावन भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नम